नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो पॉइंट फोर एफ एम समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषय को लेकर बात करते हैं और ख़ास करके प्राकृतिक आपदाएँ या फिर प्राकृतिक जो बातें हैं पेड़ पौधे या फिर जंगल जमीन के बारे में बात करते हैं तो आइए आज के इस समय की मांग कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष

जगत सिंह है जो खास उपनाम से उन्हें जाना जाता है जंगली नाम से बड़े प्यार से लोग बुलाते हैं क्योंकि इन्होंने जंगल के लिए बहुत काम किया है और यूके उत्तराखंड से बिलॉन्ग करते हैं तो आई उनसे बात करेंगे आज समय की मांग में आप सभी की तरफ से जगत सिंह का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी जी

जगत सिंह जी अपने बारे में बताइए सबसे पहले तो देखिए सर मैं तो गाँव में काम करता हूं जी और पहले सीमा सुरक्षा बल में था सेवा रत था हाँ, हाँ। लेकिन उसके बाद फिर घर आ गया और फिर जंगल बनाने में जुट गया हुँ, हुँ। जो ये जंगल बनाने का मुझे शुरुआत की मैंने तो मैंने ये महिलाओं को देख के

क्योंकि हमारे हिमालय में पहाड़ों में महिलाएं 10 दस बीस बीस किलोमीटर घास और लकड़ी के लिए जाती रही है तो एक बार मैं जब घर आया तो मैंने देखा कि महिलाएं जंगल गई हैं लेकिन उनमें एक महिला गिर गई है उसका एक्सीडेंट हो गया है घास काटते काटते डारों से और तो वहीं से मेरे मन में ये प्रेरणा आई कि अगर हम अपने गाँव के आस

ऐसा जंगल बना दे जिससे कि उनकी चारा और ईंधन की समस्या का समाधान मिल जाए तो ये हमारा जीवन धरती पर जीवन सार्थक होगा और यहीं से मैंने कार्य शुरू किया एक बंजर को चुना बिल्कुल बंजर भूमि थी गांव के पास मेरी अपनी बंजर भूमि थी चार पाँच हेक्टर भूमि थी उसमें मैंने पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दी और ये पेड़ पौधे लगाने लगाने का सिलसिला उन्नीस सौ

चौहत्तर से शुरू हुआ और आज भी ये आगे बढ़ कर आ बरकरार है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका ये जंगल बनाने का जो कहा कार्य है वो कैसे शुरू हुआ उसके बारे में आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जैसे कि आपको जंगली क्यों बोला जाता है देखिए सर जब 20 साल मुझे जंगल बनाते हुए हो गए और एक लाख पेड़ों का जंगल जब खड़ा हो मिश्रित वन जिसमें कि अनेक प्रजाति के वृक्ष हैं

उसमें केवल वृक्ष ही नहीं है बल्कि जड़ी बूटियाँ भी मैं उगाता हूँ और इसके साथ साथ मैंने जो सॉल्यूशन दिया है कि पानी का तो जहाँ पानी नहीं था उस जंगल के बदौलत तो वहाँ पानी निकलने लग गया नए स्रोत विकसित हो गए और वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है और उसके साथ साथ मेरा लाइवलीड भी जुड़ा हुआ है वहाँ मैं अदरक हल्दी इलायची सब कुछ उगाता हूँ जो मेरे आजीविका से पेड़ों के नीचे सब कुछ है

एक लाख पेड़ों के नीचे ये सब कुछ है 60 इस के पेड़ हैं वृक्ष हैं घासें हैं जड़ी बूटियाँ हैं फल के पौधे हैं सब कुछ उसके अंदर है अब ये काम करते करते जब मुझे 19 साल हो गए तो तो उन्नीस में जब पर्यावरण शब्द आने लग गया लोग पर्यावरण शब्द बहुत देर में आए उन्नीस के दशक के बाद शुरू हुआ लोग जानकारी लोगों को पता पता कि पर्यावरण क्या है

तो लोगों ने एक बार मुझे एक हाई स्कूल लदोली करके है एक जगह वहाँ बुलाया वहाँ पर एक गोष्ठी थी पर्यावरण के तो मुझे बोला गया कि आप एक वक्ता के रूप में यहाँ पर बोले तो मैं गया वहाँ और वहाँ जाकर के मैंने पर्यावरण पर बोला तो वहाँ की कम्युनिटी सोशल वर्कर और वहाँ के प्रधानाचार्य और टीचर्स ने मिल के मुझे एक सर्टिफिकेट दिया और वो सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट था कि

अचंबित करने वाला सर्टिफिकेट था उसमें लिखा हुआ था कि आज से हम जगत सिंह चौधरी को जंगली की उपाधि से सम्मानित करते हैं <laughs> बस वहाँ से जंगली शब्द मेरा बड़ा प्रचलित हो गया हालांकि आप जानते हैं कि जंगली बन बोल समझना कोई पसंद नहीं करता है हमने तो उस चीज़ को स्वीकार किया लेकिन हमारी पत्नी को बहुत खराब लगा <laughs> और घर में झगड़ा हो गया तो बना जंगल

अब तो जंगली हुआ ना तेरे बच्चे पढ़ने वाले ना तेरे बेटों की शादी होने वाली गए तो काम से तूने तो हमको भी कहीं का नहीं छोड़ा लेकिन ये सिलसिला जब जंगली का मैंने उसको समझाया कि भाई देख मैंने तो अपना नाम जंगली रखा नहीं ये तो लोगों ने नाम दे दिया मुझे अब मैं किस किस का मुँह रोकूँ अगले दिन अखबार की मोटी मोटी अखबार के, के पन्नों में भी छप गया तो करते करते मेरी पत्नी को सेटिस्फेक्शन हुई कि जब

एक चैनल की टीम आई बॉम्बे से स्टार प्लस करके एक चलता था कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंडिया करके उसके उसके लिए एक स्टोरी उनको चाहिए थी तो जब वो मेरे गांव पहुंचे तो जब मेरे जंगल में बल्कि उसकी जो एंकर थी मैडम रोमैना और छः सात लोग थे पूरा सेट लगा तो वहां पर जब

इंटरव्यू का तो उसका कहना था कि सबसे पहला इंटरव्यू आपकी पत्नी का होगा तो बड़ा मेरे साथ कुछ विश्वविद्यालय से कुछ प्रोफेसर भी आए थे वो हमको बोला रूबीना जी ने आप पीछे खड़े हो जाइए पेड़ों के पीछे आप बीच में नहीं आएंगे लेकिन जैसे ही मेरी पत्नी को पूछा गया कि बताइए आपका नाम आपके आप जंगली जी की पत्नी है कैसा लग रहा है तो मेरी पत्नी ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मैं बीच में चले गया उस नंकि रूबीना जी मुझ पर बल्कि नाराज़ हुई कि

आपने हमारे सर सर, सर शराब ने कहा था बीच में मत आना ये तो सेट खराब होगा दोबारा मैंने कहा मैंने कहा मैडम आज तो कोई बात नहीं है आप दोबारा सेट लगा लीजिए लेकिन एक दिन तो वो था जिस दिन इसने मुझे कहा था कि अब जंगली हो गए आज तो बोल रही है बहुत अच्छा लगता है और जब हमारे कौन बनेगा करोड़पति में सवाल पूछे जाते हैं हमारे आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के द्वारा तो उसमें जब उन्होंने मेरे बारे में सवाल पूछा तो तब पत्नी स्वयं देख रहे थे तो उसको लगा भाई ये सिलसिला

जंगली का शुरू हुआ और आज ये स्थिति है कि मुझे ज़्यादातर लोग जंगली के ही नाम से जानते हैं मेरा नाम गायब हो गया जो अपना हाँ। नाम होता है जंगली के नाम से मुझे बुलाया जाता है

जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आपको जंगली जो है क्यों बोला जाता है उसके बारे में आपने अपनी कहानी बताई हमें और सुनकर हमें भी अच्छा लग रहा है कि किसी तरह से हम जो है इस तरह का जंगल बनाने का जो कार्य है बड़ा मुश्किल वाला काम है और वो आपने साकार रूप देकर लोगों को अचंबित कर दिया है और आशा करता हूँ मुझे लगता है कि आज भी वो सारे लोग एक लाख पेड़ों का जो सुंदर जंगल आपने बनाया है उसको देखने लोग आते होंगे और समझने के लिए भी आते होंगे

तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल ये है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका क्या इलाज हो सकता है क्या हल हो सकता है हाँ जलवायु परिवर्तन ये तो लंबे समय से चल चल प्रकृति अपने आप में जलवायु परिवर्तन तो हो रहा था

लेकिन विगत सौ सालों से हम देख रहे हैं कि जलवायु में परिवर्तन जो दिन पर दिन बढ़ रहा है क्योंकि तापमान बढ़ रहा है तो जलवायु में परिवर्तन आ रहा है अब उसके जो क्लाइमेट के वैज्ञानिक हैं वो इस पर बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि भाई जैसे हमारे हिमालय की मैं बात करता हूँ हिमालय में प्राकृतिक आपदाएँ

आपदाएं पहले भी आती थी कोई नई बात नहीं प्रकृति को अपना संतुलन तो बनाना है लेकिन उनकी गति में जो तेजी आई है वो एक चिंता का विषय है और ये सीधा सीधा जुड़ जाता है जलवायु परिवर्तन से कि प्राकृतिक आपदाएं आ रही है पानी दिन पर दिन कम हो रहा है किसानों की खेती पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है जलवायु परिवर्तन का और हमारा जो देखे ग्लेशियर्स बिगड़ रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है

गंगा और यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है हमारे ग्रामीण पानी के स्रोत धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो जलवायु परिवर्तन तो हो गया है अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम जलवायु परिवर्तन के खतरों से कैसे निपटें तो उसके लिए जो मैंने सॉल्यूशन दिया है अपने फॉरेस्ट में मेरा सोल्यूशन है कि हमको अब समय आ गया है कि हमको सूक्ष्म जलवायु निर्माण करनी पड़ेगी सूक्ष्म जलवायु

और वो मैंने एक मॉडल अपने जंगल के अंदर दिया हुआ है जिसको देखने के लिए हमारे साइंटिस्ट भी आते हैं देश और विदेश के स्टूडेंट भी आते हैं इन्वायरमेंट साइंस के विद्यार्थी आते हैं जिसमें मैं तीन टेक्नोलॉजीज़ को अप्लाई करता हूँ स्टोन टेक्नोलॉजी वुड टेक्नोलॉजी एंड पिट टेक्नोलॉजी और यही एक अब देश के पास माध्यम बच गया है अब हम कार्बन उत्सर्जन को बहुत ज़्यादा रोक नहीं पाएंगे हम गाड़ियों को रोक नहीं पाएंगे

हम फैक्ट्रियों को रोक नहीं पाएंगे लेकिन अब हमारे पास विकल्प ये है धरती को बचाना है तो हमें सूक्ष्म जलवायु निर्माण करना पड़ेगा जिसको मैं मैक्रो क्लाइमेट कहता हूँ शायद मैक्रो क्लाइमेट डेवलपमेंट से जलवायु परिवर्तन रुक जाए और यहाँ एक बात बता दूँ इस वक्त ना भारत को ही नहीं चिंता है बल्कि पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन से खर्तरो से निपटने के लिए बहुत अच्छा इसलिए पूरे विश्व की निगाह

हमारे देश के प्रधानमंत्री के पर आके टिक जाती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अगर चाहें तो वो रोक सकते हैं उन पर आके निगाह टे जिसमें तो आम आदमी नागरिक का भी परम कर्तव्य है कि अगर पूरा विश्व भारत के प्रधानमंत्री की तरफ निगाह उठा देख रहा है क्लाइमेट चेंज को रोकने में तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम क्लाइमेट चेंज को रोकने की बात करें और अब हम लग्जरी हाउस की बात न करें हर आदमी अपने घर बना रहा है

तो वहाँ पर वो उसको सबसे पहले शब्द सब होता है लग्जरी हाउस अब मैं उसके साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी लोगों से कि वो लग्जरी के साथ साथ ग्रीन भी चोड़ दीजिए लग्जरी एंड ग्रीन हाउस बस यहाँ से शुरू होगा अगर अपने घर से हमें शुरू करना पड़ेगा अगर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटना है तो अपने घर को ग्रीन करना होगा हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा हमें

अनावश्यक रूप से बिजली को नहीं जलाना होगा फ्रिज कूलर का अनावश्यक रूप से इस्तेमाल नहीं करना होगा हमें पानी को जहां हमारा एक बाल्टी पानी से काम चल सकता है हमें चार पांच बाल्टियों बाल्टी पानी बर्बाद नहीं करनी पड़ेगी हमें गाड़ियों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा हमें गाड़ियों को किसी भी प्रकार से कम से कम ईंधन की खपत हमको करनी पड़ेगी यही एक तरीके हैं जमीन से ले करके क्या हम कर सकते हैं

और हम क्लाइमेट चेंज चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को और ख़ास करके जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि ये जलवायु परिवर्तन क्या चीज़ है और कैसे इसको खत्म किया जा सकता है या इसके ऊपर काम किया जा सकता है जगत सिंह जी खास इस बात को बता रहे थे

और आप सभी इन बातों को बारीकी से समझने की ज़रूरत है यहाँ पर किसी बड़े लेवल पे व्यक्ति अगर काम भी करता है लेकिन हर एक व्यक्ति को पर्सनली इसके ऊपर योगदान देना होगा तब वो जो योजना है

या जो हम सोच रहे हैं जलवायु परिवर्तन वो हो सकता है अदरवाइज चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं तो इन सभी का यही इंटीमेशन हम सभी को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हमें सतर्क होना पड़ेगा तब जाके हम इन चीज़ों को बचा पाएंगे या आने वाले भविष्य में जो नई पीढ़ी हैं उनको एक अच्छा सुंदर जंगल हम दे पाएंगे

तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे जगत सिंह जी से लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बात ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रे रुमा नाइनटी पॉइंट पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कर रहो

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में हमारे साथ जगत सिंह जी हैं जिन्हें उपनाम दिया गया है जंगली और उसकी कहानी भी हमने सुनी आइए एक और सवाल यह है कि आप पर्यावरण के बारे में सबसे अधिक शिक्षा किसको देना चाहेंगे मेरा अपना मानना है कि जो

पर्यावरण शब्द है और जो जलवायु परिवर्तन आ गया है इसमें इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ने वाला है हमारी युवा पीढ़ी के ऊपर युवा पीढ़ी पर पे, हाँ। जी युवा पीढ़ी पर और उससे भी ज़्यादा जो मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं

आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण नई नई किस्म की बीमारियां आ गई हैं डेंगू है चिकन ये पहले नहीं थी ये अब पैदा हुई है इन बीमारियों ये नई बीमारी जलवायु परिवर्तन के कारण आ रही हैं और भी आने वाली हैं मैं सबसे ज्यादा शिक्षा देना चाहूँगा छोटे छोटे बच्चों को जो प्राइमरी लेवल पर पढ़ाई करते हैं जो एर्थ लेवल के स्टैंडर्ड में है जो नाइन्थ में है जो टेंथ में है

अगर उनको अभी से हम अवेयर कर दें बच्चों को बालक और बालिकाओं को कि आने वाला विश्व तुम्हारे जब तुम बड़े होंगे तो तुम्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इसलिए अभी से आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी जैसे हम उनको अन्य विषयों की शिक्षा देते रहते हैं गणित है साइंस है अंग्रेजी माध्यम सब कुछ है लेकिन अब हमको उनको पर्यावरण की शिक्षा भी बचपन से ही देनी पड़ेगी कि कैसे आप

रहें क्या काम आप करें क्या ना करें ये सब उनको समझाना होगा और उनको बताना होगा कि वो लोगों से अपील करें वो बच्चे जाके लोगों से अपील करें कि हमारे भविष्य के खातिर आप पर्यावरण को ना बिगाड़ें आपको तो पर्यावरण इसलिए मिला आपके बाप ने दादाओं ने आपको अच्छा ख़ादा पेड़ पौधे सब कुछ पानी दिया लेकिन आप हमें क्या दे रहे हैं आप तो हमें

एक ऐसा पर्यावरण दे रहे हैं कि जो हमारे जीवन पर प्रश्न लगा रहा है वो उनसे अपील करें चोटी छोटे बच्चे अगर अपील करेंगे तो क्योंकि बच्चों में भगवान होता है तो बच्चों की बातों का असर हमारे लोगों पर ज़्यादा पड़ेगा कि इस बालक को कितनी अक्ल है कि ये इस बारे में हमको बता रहा है तो इसकी एक बात पर हमको अमल करना पड़ेगा तो मैं छोटे स्तर से शुरू करना चाहूँगी कि बच्चों को पर्यावरण का ज्ञान दिया जाए जी

जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है जहाँ पर हम सभी को मिलकर काम करना होगा अगर आज नहीं करेंगे तो कल कर भी नहीं पाएंगे और रह भी नहीं पाएंगे बात तो ये है इसीलिए हम सभी को और जगत सिंह जी जिस कल्पना के साथ इस पर्यावरण की जो शिक्षा है इसके बारे में अगर अधिक जानकारी देना चाहते हैं तो बच्चों को देना चाहते हैं और बच्चों के द्वारा

दूसरे अन्य लोगों तक पहुंचाने की एक बहुत ही सुंदर विधि इन्होंने बनाई है और जहां पर छोटे बच्चे अगर कहें बड़ों को कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ पर्यावरण पेड़ पौधे जिस तरह से आपने जिया है वैसे हमारे साथ भी हो तो आपको इसके लिए हमें हेल्प करनी होगी और इन चीज़ों पर आप अभी से अमल करें तो हम आने वाले समय में आपकी तरह जीवन जी सकेंगे तो एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन विथ

प्रेम से जिसको कहा जाता है प्रेम से अनुग्रह से ये चीज़ें करने की कोशिश जो है और शिक्षा बच्चों के द्वारा अगर लोगों तक पहुंचे तो ज़्यादा कारगिर हो सकता है ऐसी परिवेश ऐसी भावना के साथ उन्होंने कहा है

तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह का भी एक शुरुआत हो जहां बच्चे बड़ों के लिए या फिर बच्चे कहे कि हमें इस तरह का प्राकृति चाहिए तो आप इस तरह की चीज़ें ना करें और इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर करें तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी एक बहुत बड़ा मैटर आता है जब हम लोग किसी विषय को लेकर काम करते हैं तो पहली बार तो हमें पेड़ों को बचाना है तो इसका मतलब पेड़ लगाने होंगे बहुत ज़्यादा

और पेड़ों को पालना भी देना होगा उन्हें बचाना भी होगा उनको उनकी परवरिश भी करनी होगी और दूसरा कटाई में कमियां करें हम, बहुत ज़्यादा हम लोग पेड़ पौधे जंगल को ख़त्म करके सीमेंटिंग का जो हाउसेस बना रहे हैं उन चीज़ों को कहीं ना कहीं एक रोक की जरूरत है और उसकी जगह पे जैसे कि जगत सिंह ने कहा कि मॉडर्न हाउस के साथ साथ ग्रीन हाउस भी हो यानी ग्रीनरी के साथ हम लोग अगर कहते हैं

तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जहाँ पर वो प्रकृति के संतुलित होकर इन चीज़ों को हम लोग निर्माण करें और ऐसी कई चीज़ें आजकल एक नई टेक्नोलॉजी ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में भी बातें हो रही हैं

तो शायद ये कदम इसी और होगा ऐसा मैं समझता हूँ क्योंकि मुझे उसके बारे में सिर्फ नाम और थोड़ी बहुत जानकारी थी लेकिन पूरी जानकारी अभी तक कहीं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आ, देखने को नहीं मिलता इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी हम लोग अगर यूज़ करें तो वो भी एक हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है और आने वाले भविष्य भी अच्छा बन सकता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे जैसे कि हम लोग प्राकृतिक को या वनस्पति को

भगवान से कैसे जोड़ कर देखते हैं आ, ये बिल्कुल बहुत अच्छा हमने मुझसे सवाल किया देखिए साहब हमें भोजन नहीं मिले तो कुछ दिन हम जी लेंगे कोई बात नहीं पानी भी अगर हमें नहीं मिलता है तो समय से हम जी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है

लेकिन अगर कुछ मिनटों के लिए हवा रुक जाए तो हम हमारा जीना उचित छान व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी उचित छान हमारी प्राण चले जाएंगे और ये हवा का जन्मदाता कौन है ये वृक्ष है क्योंकि वृक्ष से ही ऑक्सीजन आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करके हमें ऑक्सीजन देता है

तो जो वृक्ष के द्वारा ऑक्सीजन हमको मिल रही है जैसे हम भगवान से कहते हैं ना कि भगवान या अपने गुरुओं से बाबाओं से कहते हैं कि हमें ये दे दो हमें वो दे दो हमें अपना आशीर्वाद दे दो तो जो वृक्ष हमको जीवन दे रहा है हमको जिंदार के हुए है उसमें और जो दिखता नहीं है जिस तरीके से हमारे बाबा या भगवान दिखता नहीं है

ऐसे ही वो हवा कैसे पेड़ दे रहा है दिखती नहीं है तो निश्चित रूप से मैं ये कहता हूं कि कहीं ना कहीं भगवान ही उस वृक्ष में समायोजित है और उसके ही आशीर्वाद से हमको हम जीवन जी रहे इसीलिए मैं कहता हूं वनस्पतियों में भगवान है वनस्पति हैं तो रोग का इलाज है ये किता किस्सा तो आपने सुना हुआ कि सजीवनी बूटी लेके हनुमान जी आ रहे हैं और

भगवान राम के भाई लक्ष्मण को बचा रहे हैं तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स ले नहीं आए हो या कोई ऐसा पत्थर ले नहीं आए हो वो क्या लाए सजीवनी बूटी बूटी ले कर आई तो उस बूटी में कितनी ताकत थी कि उन्होंने लक्ष्मण को प्राण दान दे दिया तो प्राण दान देने वाला ईश्वर ही होता परमात्मा ही होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं जो हमसे कहीं दूर हैं

उनकी कृपा भी दिखती नहीं है ऐसे ही वृक्ष जड़ी बूटियां हमको हमारे जीवन से सीधा सीधे जुड़ती हैं और देखे सजीवनी आई और लक्ष्मण जी के प्राण बच गए तो क्या मतलब उसमें कहीं कहीं भगवान का इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि हमारी वनस्पतियों में परमपिता परमेश्वर का बाबा शिव का स्थान

इसलिए मैं कहता हूँ बृहस्पतियों में भगवान ने हम्म जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त तो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कहीं ना कहीं इन आस्थाओं को बना के रखकर हम अगर ऐसे भी अगर मान ले प्रकृति में भगवान का वास है

तो कुदरत के ऐसे सुंदर नज़ारे को हम लोग बखूबी बनाए रखने में भी सहयोगी बन सकते हैं लेकिन आज उस तरह की सिचुएशन नहीं पूर्व में ये चीज़ें थी कि कहीं भी पेड़ पौधे होते थे उनकी पूजा अर्चना भी की जाती थी उनकी देख रेख की जाती थी वो भावना धीरे धीरे जैसे कि हम लोग मटेरियलीज होते जा रहे हैं और नवीनतम चीज़ें हमारे सामने आती जाती हैं

और टेक्नोलॉजी का जो बरमार हमारे आगे पीछे घूम रहा है जिसके वजह से हम लोग कुदरत की तरफ देखना शायद थोड़ा थोड़ा कम हो गया और कुदरती जो चीज़ें हैं उसको बनाए रखना या उसकी परवरिश करना उसकी देख करना यह हम कौन दूर उससे चल गए जिसके वजह से सारी चीज़ें जो है उतल पुथल में आ गई हैं लेकिन फिर से कुदरत को अगर वनस्पति के रूप में औषधि के रूप में अगर देखे तो उसमें भगवान का जो है स्थान

हो सकता है अगर हम लोग उतने ही ध्यान से उतने ही प्रेम भाव से उनके साथ में संलग्न हो सकते हैं और मुझे आपकी बातें सुनकर जगदीश चंद्र की भी बातें याद आ गई कि उन्होंने कहा कि पेड़ों में भी प्राण है और इसीलिए उनके अंदर जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे उनके अंदर उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है तो इसीलिए जितना प्यार से हम

क़ुदस के साथ या प्रकृति के साथ वन और पेड़ पौधों के साथ हम लोग डील करते हैं वैसे ही भावनाएं उनके अंदर होती हैं वो भी खुश हो जाते हैं हमें देखकर और हमें खुशी देख उन्हें खुश देखकर हमें भी खुशी मिलती है तो ये गिव एंड टेक वाला जो रिलेशनशिप है प्रेम की विचारों की लेनदेन की बात है

तो ये चीज़ें हमें फिर से वापस स्थापित करनी होगी जो पूर्व में इसका वैज्ञानिक तत्वों के साथ बनाया गया था याद हमने एक्सपेरिमेंट भी करके उन्होंने दिखाया था जगदीश चंद्र बोस ने तो बहुत ही अच्छी बात आपने याद कराई है आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रेडियो वन सुनते रहो मुस्करा रहो

रस्ते छूटे तो रास्ते में फिर बफाएं पीछा करती हैं आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो भरोसदाएं पीछा करती है

करती है

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में हमारे साथ जगदीश सिंह जो खास उपनाम जंगली से जाना जाता है इन्हें और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं कुदरत के बारे में पर्यावरण के बारे में और जल संबंधित बातें हमने की हैं आप मैं जानना चाहूँगा कि जैसे यूके में आपने एक लाख पेड़ लगाए हैं तो वो एक लाख पेड़ कहाँ से और कैसे इसकी शुरुआत हुई कैसे आपको कल्पना आया इसकी एक कहानी बताइए

जैसा कि मैंने आप शुरुआत में बता दिया कि जब मैं घर आया तो महिला विशेषकर मेरा कार्यक्रम जो है महिलाओं से शुरू होता है उनको सुविधा कैसे दी जाए चारा और ईंधन की सुविधा नज़दीक ताकि उनको दूर न जाना पड़े और जो हमारे पहाड़ों में बहुत सारे बंजर थे मेरा भी बंजर था एक बहुत बड़ा मैंने वहाँ से ही शुरू किया कि भाई इस बंजर में हरियाली लानी है ऐसे वृक्ष लगाने जो हमको चारा ईंधन दें फल दें

ऐसी जड़ी बूटियाँ लगानी है जो आम जीवन में काम आए ऐसी घासें लगाएं जो हमारी पशुओं को बल दे, हमारी महिलाओं को सुख दे, बस यहाँ से शुरुआत की और करते करते वो एक लाख पेड़ का मिश्रित वन बन गया क्योंकि मैं मैंने हमेशा देखा कि सरकार की बहुत पहले से पॉलिसी थी कि पेड़ लगाओ और पेड़ लगते चले गए लेकिन वहाँ ये नहीं ध्यान दिया गया कि हम मोनोकल्चर को बढ़ा रहे हैं

एक ही प्रजाति के वृक्ष हमने लगा दिए और वो एक ही प्रजाति के वृक्षों को लगाने का लाभ हमको नहीं मिला क्योंकि जैव विविधता बढ़ेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा तो जैव विविधता बढ़ाने में मोनोकल्चर जिसको हम एकल प्रजाति कहते हैं वो सार्थक नहीं है अगर जैव विविधता को बढ़ाना है तो उसमें मिश्रित वन हमको लगाने पड़ेंगे और यही मैं बार बार मिश्रित वनों के बारे में बात करता रहा आ, मेरा दो में

एक प्रेजेंटेशन हुआ इंडिया इंटरनेशनल डेहली में और तब प्रधानमंत्री हमारे अटल जी थे उस दौरान चार बालू जी हमारे पर्यावरण मिनिस्टर थे तुरंत मेरे प्रेजेंटेशन के बाद नेशनल पॉलिसी बन गई कि अब हम हर कल्चर के जगह पर मिश्रित बन ही लगाएंगे और उसके बाद

पूरा वन विभाग ने मिश्रित बनों को एक्सेप्ट किया और नर्सरी बनने लग गई जिसमें मिश्रित प्रजाति के बन बहुत ही उगने लग गए और मिश्रित वन बन गए उसके बाद तब मुझे 2000 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ जी

हाँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि मिश्रित कल्चर वाली जो बात है वो आपके स्वीकार की गई और उसके बाद से ये चीज़ें होना शुरू हो गया तो मैं चाहूँगा कि जैसे शुरुआत में एक जैसे कि आपने जो आपका बंजर ज़मीन था वो कितने बाय कितने का था और कैसे उसकी शुरुआत आपने किया थोड़ा सा बताइए

बंजर जमीन बहुत पहले से थी हमारे बाप दादों के टाइम की थी पर उसको क्या था वहाँ पानी भी नहीं था बिल्कुल बहरन लेन थी ढलान था भूस्खलन होते थे मैंने सबसे पहले तो जो काम किया कि जो वहाँ पर वनस्पति के छोटे छोटे थे उनका संरक्षण किया उसके बाद मैंने फ्लैट बनाए जो माना जो काम किया तो मैंने अंदर की तरफ उसका ढाल दिया कि अंदर की तरफ ट्रेंचेज बनाई

जिसे जो बारिश का पानी है वो उसके अंदर रुके और रुक करके उस आगे के पोर्शन को नमी दे और इस तरीके से मैं लम्बा फिर मैंने छोटी छोटी घासें उगानी हल्के हल्के से तीन तीन किलोमीटर से मैं पानी लेके आता था वहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी नीचे हमारे उत्तराखंड में गंगाएं बह रही हैं लेकिन ऊपर हिमालय में पानी की बड़ी कमी है गाँव में तो वो मैंने दो दो किलोमीटर से पानी ले उसमें डाला

उसको संरक्षण किया मिट्टी का संरक्षण किया मुझे पता था कि मृदा का संरक्षण नहीं होगा मृदा को नहीं होगा तो इसमें कुछ भी नहीं होगा इसलिए मृदा को बचाना बहुत जरूरी था इसलिए मैं उस पर भी अपना ध्यान आकर्ष करता रहा ध्यान लगाता रहा कि मृदा भी बचे फिर उसमें धीरे धीरे छोटी छोटी घासें पनपने लगी और पानी जब बरसात का था जमने लग गया फिर मैंने पेड़ लगाना धीरे धीरे नर्सरी छोटी बना के पेड़ लगाना शुरू किया

और वो पेड़ लगाने की तकनीक ही मेरी दूसरी किस्म की थी क्योंकि बंजरों की जो तकनीकी है और खासकर के राजस्थान के लोग अगर सुन रहे हो तो पेड़ लगाते समय यहाँ के लोगों को समझना होगा कि जैसे हम थावला बना देते हैं मतलब पेड़ लगाते हैं तो एक चारों तरफ गहरा रखते हैं उसको मेल्टिंग करते हैं यहाँ पर कम से कम तीन रिंग बनानी जरूरी है तीन रिंग तीन रिंग एक तो हमने पेड़ लगाया

उसके उसका गड्ढा के हो गया फिर उसके बाहर फिर हमको एक रिंग बनानी पड़ेगी फिर एक रिंग और बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है राजस्थान में तो जो पानी बरसेगा वो केवल एक थावले में नहीं रुकेगा बल्कि तीन रिंगों में रुकेगा तीन तांवलों में रुकेगा और वो नीचे तक जाएगा जमीन तक जाएगा अगर एक ही तांवला आपने बनाया तो वो वहीं पर आया वो थोड़ी दूर तक गया हो सकता है जड़ तक नीचे तक न पहुँचा तो पेड़ सूख गया

क्योंकि यहाँ पर तीन ड्रिंग जब हम बनाएंगे तो पानी ज़्यादा मात्रा में नीचे तक जाएगा इसलिए यहाँ पर पेड़ पनपेंगे वनस्पति पनपेगी तो ये काम मैंने वहाँ पर भी किया और मुझे सफलता मिली और आज ये है कि जहाँ कभी पानी नहीं था मेरे उस जंगल की जड़ में नीचे पानी का एक स्रोत विकसित हो गया और वो पानी उसको कहता हूँ मैं पानी का पैदा होना वहाँ पर बाबा की कृपा से पानी पैदा हो गया अब वो पानी जो है गाँव के लोगों के काम

नीचे हमारे जो स्प्रिंग्स थे वो सब रिचार्ज हो गई और वो आज हमें लाभ दे रहा है बस यही तरीका है धीरे धीरे करके मैं ये काम करता गया लोग जंग, जंगली बोलते चले गए हम जंगल बनाते चले गए लोग जंगली बोलते चले गए हमें और ज़्यादा जज्बा पैदा होता रहा और हम और जंगल लगाते चले गए और यही नहीं

मैं बनारस में भी 50,000 हजार पेड़ लगा के आया हूँ बनारस में एक केबी बी फाउंडेशन यूथ का संगठन है उसने मुझे वहाँ बुलाया और उन्होंने बहुत अच्छा काम केबी फाउंडेशन कर रहा है बनारस में कि वो पेड़ों को गांव वालों के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचवटी के नाम से मैंने मिश्रित उनको पंचवटी के नाम से पांच पाँच अलग अलग किस्म के पेड़ प्रत्येक परिवार को देकर के उसको लगवा रहे हैं उन्हीं के द्वारा और उसको बढ़ा रहे हैं तो ये दो में बनारस में भी लगा के

और आज मैं पूरे भारतवर्ष के जितने भी स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ प्रेजेंटेशन के लिए मैं जाता हूँ मुझे बुलाया जाता है और मैं मैंने यहाँ अभी पॉलिटेक्निक जो है हमारे अजमेर में वहाँ भी मैंने प्रेजेंटेशन दी जोधपुर में है एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज शास्त्री जी के नाम से

वहाँ भी मैंने प्रेजेंटेशन दी तो मैं देश के अनेक भागों में टीटीआई चंडीगढ़ है टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है होंगी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री का है तो वो ये रूरल टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज करते हैं और उन्होंने मुझे वहाँ पर चंडीगढ़ में रिसोर्स पर्सन बनाया हुए तो मैं बराबर वहाँ पर जो भी टेक्निकल टीचर्स आते हैं जो हिमांचल से वहाँ पर बच्चे आते हैं एम के बच्चे

रूरल uh, टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए तो रूरल टेक्नोलॉजी का तो जो मुख्य अंग है वो जंगली है तो इस तरीके से uh, मैं जाता रहता हूँ और जब मैंने ये जंगल बना दिया तो उसके बाद जो हमारा uh, जो जंगल में नीचे से भूस्खलन हो रहा था वो भी रुक गया पेड़ लग गए भरे हो गए तो जड़ों ने मिट्टी को बांध दिया तो आज वह भूस्खलन भी रुक गया जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी जो

लिसनर्स हैं या श्रोता है उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से जो है एक पेड़ लगाना और पेड़ को बड़ा करना पेड़ को जो है पनाह देना ये कितना अच्छा काम हो रहा है ये आपने देखा और आसानी से जो है चीज़ें हो सकती हैं लेकिन उसके लिए जिस तरह से हम लोग बारिश के समय में या बारिश के पहले या बारिश के बाद में

पेड़ लगाते ज़रूर हैं लेकिन फिर उसको पनपने नहीं मिलता या कभी कभी पेड़ जो है बड़े नहीं हो पाते या ख़त्म हो जाते हैं तो ये किस कारण होता है उसका जो सिंपल तरीका है वो जगत सिंह ने बताया है और अगर तीन रिंग बनाते हैं आप तो पानी जो है तीनों में रुकेगा और पानी की मात्रा ज़्यादा मिलेगी पेड़ को और इसीलिए पेड़ पहनपेगा भी पेड़ की परवरिश होगी भी तो ये जो टेक्निक है नया जो हमने अभी सुना उसका जो है आप फॉलो कर सकते हैं और इससे जो है हम लोग

पेड़ पौधे जो है अच्छी तरह से उगा सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ आप लोग भी इस टेक्निक का प्रयोग करें ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ आइए अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए सुनते रहो मुस्करो

हूं और आप सुन रहे हैं 90.4 रेडियो मधुबन सुनते रहो और रहो और मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और बात अच्छी बातें हो रही हैं और जगत सिंह जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं

पर्यावरण के साथ साथ प्राकृतिक की जो संरचना है वो उन्हें, उन्हें अच्छी तरह से समझा और पहाड़ी इलाक़े में किस तरह से हम लोग पेड़ पौधों को और मिश्रित जो कल्चर वाले जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे लगा सकते हैं उसकी जो टेक्निक है हमने उनसे सुना आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा और आप भी इस तरह से मिश्रित कल्चर वाले जो पेड़ पौधे हैं अपने वंजर जमीन में या अपने आंगन में या खेती में

भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी आमदनी भी हो सकती है और साथ ही साथ ये परमानेंट सोल्यूशन होगा जब आप इस तरह के पेड़ पौधे लगाएंगे तो आई ये जाते जाते मैं कहूँगा जगदीश सिंह जी से कि आपके परिवार के बारे में बताइए कौन कौन है और कैसा है आपका परिवार जी, मैंने अपने

पत्नी का जो मिथ था उसको तोड़ने का बहुत प्रयास किया अपनी मेरी चार बेटियाँ हैं और एक बेटा है आ, तीन बेटियों की शादी हो गई है और अच्छी शिक्षा उनको दी है और एक बेटी जो अभी अभी एनएम का को कोर्स कर ही रही है और उसने रूरल टेक्नोलॉजी भी किया उसने एमएसडब्ल्यू भी किया है वो अभी अंडर ट्रेनिंग है और एक बेटा है मेरा सबसे छोटा है

वो बेटा जो है वो आ, उसने इन्वायरमेंट साइंस से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से नगर से उसने एमएससी एस सी साइंस किया और वो इस वक्त मेरे साथ बहुत सहयोग कर रहा है और उसका भी मानना ये है कि पापा ने जो काम किया वो ट्रेडिशनली किया क्योंकि हमारे टाइम पर तो ऐसे कोई वो नहीं था

लेकिन वो मेरे कामों को धीरे धीरे साइंटिफिक रूप से करवा रहा है क्योंकि उसमें उसका नॉलेज है वो इन्वायरमेंटल साइंस से एमएससी एस है और वो ये काम कर रहा है जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने परिवार के बारे में और उत्तराखंड में जहाँ पर आप रहते हैं उसमें जैसे कि उत्तराखंड एक अपने आप में कुदरती वादियों से सम्पन्न है पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ शहर है पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं

तो वहां का रहने का स्तर या जीवन स्तर किस तरह का है कैसे लोगों की आमदनी होती है उसके बारे में बताइए ठीक है साहब पहाड़ का जो जीवन है वो है तो बहुत कठिन क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं भी वहाँ आती हैं सब कुछ है लेकिन एक चीज जो वहां है वहाँ का आदमी बहुत आध्यात्मिक है पहाड़ पर रहता है अध्यात्म उसके

जीवन में रसा बसा है और शायद है किसी आध्यात्मी ने उसको हमेशा प्रसन्न भी रखा है छोटी मोटी उसके जीवन यापन करने के लिए खेती हमें उसको मिलती है साग सब्जियां उसको मिलती हैं फल फूल हमारे यहाँ बहुत अच्छे हो जाते हैं तो उत्तराखंड का जीवन अगर हम ये ना कहें कि बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लोगों की न हो तो उत्तराखंड का जीवन बहुत शांतिप्रिय और बहुत ही जिसको कहते हैं हम सस्टेनेबल है।

सतत विकास के अवधारणा को लेकर उत्तराखंड के लोग जीवन यापन करते हैं और जो सतत विकास से करते हैं प्रकृति के साथ जुड़ के करते हैं तो उनका जीवन खराब तो हो ही नहीं सकता है बहुत अधिक खाने की सोच उनके मन में नहीं पनपती है बहुत ज़्यादा और जिनका था वो प्लान कर जाते हैं लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा चाहिए वो गाँव छोड़ के बाहर आ जाते हैं शहरों में आ जाते हैं लेकिन जो गाँव में रहते हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही लोग प्रकृति के लिए ही सबसे बड़े वरदान भी हैं

क्योंकि प्रकृति को शहर नहीं बचाएगा प्रकृति तो गांव बचाएंगे क्योंकि पेड़ पौधे पानी सब वहीं से आता है शहरों में शुद्ध हवा ऑक्सीजन सब वहीं से आती है बस ये ये जीवन है हमारा और तो बहुत अच्छा जीवन है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जहाँ तक बातें हैं कि वहाँ पर टूरिज्म की कौन कौन सी चीजें हैं बहुत संभावनाएं हैं देखिये हमारे चार धाम है बद्री केदार गंगोत्री के

ये चार धाम तो छः महीने में रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरे भारतवर्ष टूरिस्ट वहाँ पर आता है इनके दर्शन में इसके अलावा अब उत्तराखंड सरकार जो है टूरिस्ट टूरिज्म के लिए नए नए आयाम ढूंढ रही है खोज रही है जिसकी वहाँ कोई कमी नहीं है नहीं। और भविष्य में तो उत्तराखंड देखे एक ऐसा टूरिज्म डेवलप होने वाला है जिसको मैं कहता हूँ शुद्ध हवा का टूरिज्म

शुद्ध भोजन का टू डिज शुद्ध पानी का टू डिज ये बहुत समय विकसित होने वाला है क्योंकि जब मैदान में लोग प्रदूषित वायु से प्रदूषित पानी से प्रदूषित भोजन से त्रस्त होते जाएंगे तो वो कहेंगे चलो दो चार महीने ऐसी जगह जाया जाए परिवार सहित उनके पास पैसे की कमी नहीं है तो वो वो वहाँ पर जो है

शुद्ध पानी शुद्ध हवा और शुद्ध भोजन उनको मिलेगा और ये एक्सचेंज है वो वहाँ के लोगों को पैसा देंगे पैसे की इनके पास कमी नहीं है हमारे पास शुद्ध हुआ शुद्ध पानी शुद्ध भोजन है हम वो परोसेंगे ये हमको पैसा देंगे तो ये अपार संभावनाएं हैं भविष्य में उत्तराखंड के लिए हुँ, हुँ, जी टूरिज्म के विकल्प काफी अच्छे हैं बहुत अच्छे बहुत ही अच्छे और ये आने वाले समय में जो हिल्स हैं हिमालय के ये प्रोटेक्ट करेंगे देश

ये प्रोटेक्ट करेंगे देश को जब जब पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा जब पानी ज़्यादा सूख जाएगा जब भोजन बिल्कुल केमिकल ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो तब उतरा क्योंकि हमारे यहाँ केमिकल केमिकल इस्तेमाल होता है हमारा जो गेहूं की फसल होगी ऑर्गेनिक होगी गाय के गोबर से होगी बहुत बढ़िया अनाज मिलेगा सब्जियाँ हमारे बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं इसी तरीके से पानी है, हमारा ऑर्गेनिक हमारे धारों से जो पानी निकलता है वो उसमें पूरे न्यूट्रेंट्स हैं

लो पियेंगे देख करके पियेंगे एक तो है आज हम बोतल का पानी पी रहे हैं लेकिन हमने बोतल को भरते हुए नहीं देखा hmm. पानी हम पी रहे हैं हम अनाज खा रहे हैं वो अनाज को उसको पैदा कैसे हुआ वो हमने नहीं देखा हम खा रहे हैं हमने सब्जियां खा रहे हैं तो हमने नहीं देखा कि किसान वो सब्जी को पैदा कैसे कर रहा है उसमें क्या क्या केमिकल इस्तेमाल कर रहा है वो हमने नहीं देखा लेकिन हमारी खाना हमारी मजबूरी

लेकिन हम जब उत्तराखंड में बुलाएंगे टूरिस्ट को उसको दिखाएंगे कि ये खेत है इसमें गेहूं होता है देखो पूरा गोबर से है गाय की खाद से बना हुआ है ये इसका गेहूं की रोटी आपको हम खिलाएंगे, ये देखें इसमें मेरे खेत में सब्जी हो रही है ये सब्जी पूरी पूरी तरह ऑर्गेनिक है और आज शाम को हम जो सब्जी आपको खिलाएंगे वो इसी खेत से तोड़ के खिलाएंगे आप निश्चिंत रहिए और ये पानी है मेरे धारे पर ये पानी देखें शो से निकल रहा है

ये स्रोत से निकले हुए पानी का हम डायरेक्ट टार आपको पिलाएंगे हम बोतल का पानी आपको नहीं पिलाएंगे नहीं। आप चाहे जो मर्जी कर लें तो बस यहीं से हमारा टूरिज्म एक नए किस्म का टूरिज्म और टूरिज्म नहीं इसको मैं कहूँगा जीवन रक्षक टूरिज्म नहीं। नहीं। नहीं। जब दिल्ली के लोग बहुत त्रस्त हो जाएंगे तो फिर वो अपने फेफड़ों को रिचार्ज करने के लिए उनको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ ताजी हवा उनको मिल सके

वही संभावनाएं है जी जी <laughs> चलिए जगदीश सिंह जी बात ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि किस तरह की टूरिज्म की संभावनाएं उत्तराखंड में आगे आने वाले समय में है और इसके लिए सरकार और लोग जो है जागरूक हैं और हो सकता है कि बहुत जल्दी ये चीज़ें हमको देखने को मिलेगा जगदीश सिंह जी बात ही अच्छा लगा आपने समय की मांग में आकर अपने जीवन के कुछ खास अनुभव और प्रैक्टिकल लाइफ के कुछ खास

जो शेयरिंग है वो आपने किया शिक्षा के साथ साथ कैसे बच्चों को जोड़ा जाए पर्यावरण की शिक्षा को कैसे बच्चों के द्वारा दिया जाए और जल संरक्षण कैसे किया जाए इसके बारे में और प्राकृतिक जो साधन है उसका उपयोग कैसे हम अपने निजी जीवन के लिए कर सकते हैं ये सारी बातें आपने अपने अनुभव के साथ हमारे साथ शेयर किया इसलिए धन्यवाद शुक्रिया आपका आपने मुझे यहाँ पर बुलाया बहुत बहुत आपका धन्यवाद